द्रम कर्णे श्रिया भद्रं पशे मा स्थिर शुभे ओ शांति शांति शांति अथर्वेदी मंत्र परिषद के ऊपर जो कार्य है आगम प्रकरण के अष्टम नंबर कार्य तक था विचार का जिसमें सृष्टि को लेकर के कुछ विचार प्रारंभ किया मैंने जैसे विश्व तेजस्व प्राजा की चर्चा है तो सृष्टि मानने के लिए कुछ विचार है सृष्टि क्या चीज है कहा प्रभाव सर्वभावान शतां विधि विनिश्चय वेदांत सिद्धांत में सर्वकारीवाद है जो अधिष्ठान रूप से विद्यमान वस्तु है उसके अविद्या जन्म होता है जैसे रज्जु रूप से विद्यमान सर्प का अविद्या के कारण सर्प रूप में जन्म होता है वास्तव में अजातवाद है न उत्पत्ति है न लय है वेदांत सिद्धांत ऐसा है जब सृष्टि को मानते हैं मान्यता है तो अधिष्ठान रूप से जो विद्यमान होगा उसी की उत्पत्ति मान्य हो माने सर्प उत्पन्न होने से पहले ही रज्जु रूप से विद्यमान है अपने रूप तो उसको पहचारण विकारो नामधन मृतिकार अपना रूप तो होता ही नहीं उसका कार्य का रूप होता नहीं नाम रूप मिथ्या है तो ये अपना निश्चय किया सर्व जन प्राण चेत तो पुरुष पृथक इत्यादि कहा प्राण जो अभ्याकृत अज्ञान विशिष्ट आत्मा जिसको ईश्वर कहते हैं वह संपूर्ण जगत की सृष्टि करता है माया के प्राधान्य रेखक उसमें प्रधान माया है उपाधि प्रधान में जड़ सृष्टि हो जाती है और है तो दोनों हैं जड़ चेतन मिले हुए हैं ईश्वर शब्द से जिसको कहा जाता है स्व प्रधान होकर के जीवों की सृष्टि होती है यह अधिष्ठान रूप से देखते हैं तो जीव भी परमात्मा ही है और जगत भी परमात्मा ही है अपने रूप से दोनों मिथ्या ऐसे अपना सिद्धांत है अपने सिद्धांत बताने के पश्चात कुछ अन्य वादियों का सिद्धांत बताए सृष्टियों के बारे में विभूति प्रसम मन मन्नते सृष्टि कहा स्वप्नमाया स्वरूप सृष्टि दंडे विकल्प कहा कुछ लोग कहते हैं ईश्वर ने अपने ऐश्वर्य ख्यापन के लिए सृष्टि किया दिखाने के लिए ऐसा कुछ लोगों का मान्यता है और कुछ लोग कहते नहीं ये जो सृष्टि है स्वप्न के समान है अथवा माया के समान है ऐसा अन्य लोगों ने कल्पना की है कहा जो स्वप्न और माया वेदांत में भी ऐसे स्वप्न के समान सृष्टि मानते हैं माया ही है मानते हैं इसमें अंतर यह है हम जागृत के वासना को ही स्वप्न आदि मानते हैं वेदांति लोग और ये जो स्वप्न माया को सृष्टि मानने वाले जो लोग आदि वो स्वप्न को अतिरिक्त वस्तु है जागृत के संस्कार से अतिरिक्त है वो भी सत्य है जैसे जागृत सत्य है वैसे स्वप्न भी सत्य है उनकी मान्यता ऐसी है इसलिए मतभेद हो जाता हमारे मत से अलग है वेदांत सिद्द्द, सिद्धांत से वो मत मतभेद है और कुछ और भी लोग हैं सृष्टि के बारे में मान्यता देने वाले बोलते हैं क्या इच्छा मातृ प्रभु सृष्टि रीति सृष्टियों को प्रभु की इच्छा ही है यह सृष्टि सारी तो समर्थक प्रभु है उसकी इच्छा है माने उसके संकल्प है और कुछ नहीं है भाष्य में दृष्टांत दिया था जैसे कुम्हार घट बनाना है तो उसका संकल्प ही घट है पहले भीतर में घट बना लेता है वो संकल्प हो जाता है कोई गढ़ को बाहर निकालता है वैसे ईश्वर के संकल्प मात्र है सृष्टि ऐसा कुछ लोगों का कहना है और कुछ लोग कहते नहीं काल से उत्पन्न होता है सृष्टि सृष्टि के उत्पादक काल है जन्याम जनक काल ऐसा नई आयुगो ने कहा न्याय सिद्धांत मुताब है लोका नाम आश्रय काल जो है संपूर्ण लोकों का आश्रय है सभी कोई भी व्यक्ति आश्रित किस्मत काल में है सब आश्रित है संसार सारा काल में आश्रित है जन्य जगत जनको काल जनक काल जन्य पदार्थ जितने भी है सबका जनक है काल ऐसा नैयायी का आदि ऐसे मानते हैं किन्तु ये जो काल है यहाँ ज्योतिषो का कथन है उनके ज्योतिर्विदों का कथन होता है जो कुछ भी होता है काल से होता है निमेश से लेकर के महाकाल तक जाता अखंड काल तक जाता है अखंड काल आदि से आरंभ करते हैं, निमेश पल इत्यादि से आरंभ करते हैं और महाकाल अखंड काल में जाते हैं काला प्रसूतिम भूतान भूतान प्रसूतिम उत्पत्तिम शुभ प्राणी प्रसवी धातु है प्रसुति माने उत्पत्ति उत्पत्ति मानते हैं काल चिंता मानते हैं ज्योतिष ज्योतिष वाले ऐसा कहते हैं काल से उत्पन्न होता है कहते हैं अब यह सारांश से बताना चाहते हैं आगे बोलना चाहते हैं चलो जैसे तैसे सृष्टि मान लिया जाए वो परमात्मा सृष्टि क्यों करता है सृष्टि का प्रयोजन क्या है तो ये लोग सृष्टि का प्रयोजन भी बताते हैं सिद्धांत मत से प्रयोजन नहीं है अन्य का मत है सिद्धांत मत तो चतुर्थ आएगा अब तक काम शिक्षिक इसके लिए आगे ठीक है देखिए यथा तथा वास्तु सृष्टि क्यों हमारे यहाँ सृष्टि में आदर तो है नहीं वेदांत में यह तो सृष्टियों के माध्यम से उस सृष्टि का अधिष्ठान को बताने में तात्पर्य है सृष्टि में आदर नहीं हमारे यहाँ यथा तथा वास्तु सृष्टि श्रीट। जल सृष्टि जैसे जैसे मान लिया जाए तथा अस्तु तस्यास्तु ठीक है सृष्टि हो तस्यास्तु किम प्रयोजन उस सृष्टि का प्रयोजन क्या है परमात्मा की इच्छा सृष्टि हो चाहे काल सृष्टि करता हो जो भी हो तो उसका प्रयोजन क्या है विकल्प प्रयोजन भी बताते हैं सृष्टि को सत्य मानने वाले लोग हैं प्रयोजन बताते हैं सृष्टि की प्रयोजन बताते हैं क्या प्रयोजन का? है सृष्टि का कार्य का है भोगम सृष्टि रीत क्रीडार्थम चेहे देवशी शो यम आप्त काम से का स्पृह भोगाथम सृष्टि ऋत क्रीड़ा चा परे देवस्म आप काम से कामस्य स्पृह सृष्टि का प्रयोजन भी ये लोग बताते हैं दो प्रकार से बताते हैं कुछ कहते हैं ईश्वर जो है न भोग भोगने के लिए सृष्टि करता है जीवों के भोग के लिए न अपने भोग के लिए सृष्टि करता है सृष्टि करने के बाद आनंद से रहना चाहता है ईश्वर ऐसी मान्यता है भोगार्थम सृष्टि थी अन्य अन्य लोगों का कुछ लोगों का कहना है ईश्वर जो सृष्टि की कर रचना करता है भोग के लिए अपना विषय भोगने के लिए ऐसी मान्यता किसी की है और दूसरे लोग कहते हैं नहीं नहीं भोग के लिए नहीं खेलने के लिए क्रीडार्थम इति चाह परे अन्य लोगों की मान्यता है ईश्वर खेलने के लिए सृष्टि बनाता है खेलने के लिए क्रीडा के लिए ऐसे कुछ लोगों का कहना है भिन्न भिन्न एक सृष्टि का प्रयोजन ऐसा मानते हैं किंतु सारी बातें गलत है अब ये सिद्धांत में बताने जाते हैं यह है देवशेष स्वभावयम आप तक आम से कहा परमात्मा आप आम है किसी विषय अप्राप्त हो उस विषय की इच्छा से उस विषय को ये आर्दन करेगा प्रयत्न करेगा व्यक्ति ईश्वर को क्या कमी है कौन से विषय का अभाव है जिसके लिए प्रयत्न तो करेगा सृष्टि करेगा इतनी परेशानी उठाएगा आप्तकाम से काश प्रिया जो आपकाम पुरुष होता ईश्वर परमात्मा आप संपूर्ण विषय उपलब्ध है उसको कोई अनुपलब्ध है ही नहीं उसको क्या प्रिया होगी क्या इच्छा होगी सृष्टि के बारे में है क्या चीज सृष्टि देव से यश स्वभाव उस परमात्मा का यह स्वभाव है अज्ञान है माया है स्वभाव माया है परमात्मा की माया ही सृष्टि है गीता के पंचम अध्या में आया न कर्तृत्व न कर्माणी लोकस्य सृजति प्रभु अज्ञान न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्त है ऐसा है स्वभाव की प्रवृत्ति है परमात्मा न कर्तृत्व सृष्टि करेगा ना भोक्तृत्व को सृष्टि करेगा ना कर्मों को सृष्टि करेगा कर्ता कर्म फल किसी के सृष्टि परमात्मा करता नहीं फिर क्या है ये जो देव इसका स्वभावस्तु का स्वभाव में माया जो तो परमात्मा की शक्ति कहते हैं माया कहते हैं अज्ञान कहते हैं उसकी प्रवृत्ति होती है माया इस रूप में दिखाई पड़ती है तो यहां भी कहा देवश ऐसा स्वभाव देवता का ये जो स्वभाव है स्वभाव माने प्रकृति माया यह सृष्टि तो उसका स्वभाव है कहीं पुराणों में वचन आता है माया ऐसा माया सृष्टा यनुमान पश्यसी नारद ये नारद तुम्हें जिस शरीर को अभी मुझे देख रहे हो यहाँ जिस विग्रह को देख रहे हो यह मेरी माया है मैंने सृष्टि की है माया हैसा माया सृष्टा यनुमान पश्यसी नारद नारद तुम जिसको देख रहे हो ना जिस विग्रह को देख रहे हो विग्रह कल्पित है, है। ये माया का कार्य है शुद्ध होता है अकल्पित वस्तु वास्तविक जो अधिष्ठान सत्य है तो लोगों का ही कहना है भोगा और सृष्टि कुछ लोगों का कहना है ईश्वर जो सृष्टि करता है भोग भोगने के लिए मान भूखा है यह मान्यता उनकी है दूसरे को कहते खेलने के लिए सृष्टि रचना करता है कहते हैं किन्तु तो ये देव से ऐसा स्वभाव ये जो सृष्टि बनाने का स्वभाव है क्या है स्वभाव मान प्रकृति उस देव की जो माया है वो तो यही है सारा सृष्टि यही है। क्या है आपसे तो काश प्रिया जो तो पुरुष होता है अप्राप्त वस्तु के लिए प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा व्यक्ति ईश्वर को क्या अप्राप्त है कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है क्यों प्रयत्न करेगा भोग के लिए और क्रीड़ा के लिए नहीं तो माया का खेल उसको कई क्रिया <laughs> में हो आप तक आम है परमात्मा ये कहा स्वभाव नाम देवस्थ यम कह दिए स्वभाव क्या चीज है क्या है स्वभाव प्रश्न उठा यदि उठते ऐसा प्रश्न आने पर कहते हैं नैसर्गिक को अपरोक्षो माया शब्दार्थ स्तथा नैसर्गिक अनादिश्ध जो पदार्थ को नैसर्गिक बोलते हैं अनादिश्ध है माया अपरोक्ष होता है अज्ञो हम सभी बोलते हैं मैं अज्ञानी हूं कहते हैं अपरोक्ष होता है अज्ञान न किंचित अवेदिशम इतना बोलता है मैं कुछ भी नहीं जाना उस काल में सुखम हम सम न किंचित अवेदिशम अज्ञान प्रत्यक्ष होता है मैंने कुछ भी नहीं जाना करके बोलता है न जगने के बाद अपरोक्ष होता है नैसर्गिक अपरोक्ष माया शब्दार्थ जो तो स्वभाव शब्द का अर्थ है यही है माया जो नैसर्गिक अनादिश्ध अप्रोक्ष होने वाला तत्व तो है अज्ञान उसी को यहाँ देवस्य से यश स्वभाव कहा तो यही स्वभाव है यही उत्तर दिया जाता था हमारे देवस्य से यश स्वभाव एक नंबर ने कहा नैसर्गिक अनादि सिद्ध अनादिद्ध अज्ञान को जो मानते हैं माया को कहते हैं स्वभाव गीता में वही है स्वभाव स्वभाव प्रवर्त है सुभाव, अध्याय वही है स्वभाव सब लगाता न कर्तव न कर्माणी लोकस्व सृजती प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव प्रवर्त स्वभाव अनादिशित माया को स्वभाव कहते हैं उसका वही है ये सृष्टि सारी वही है ईश्वर कोई भूखा नहीं खेल के के खेलने के लिए सृष्टि खाने के लिए बने खेलने के लिए बनाता है उसको क्या करनी है ये अयम इत्यादि कहा अयम माने अपरोक्ष दिखाने के की लिखा अयम अयम स्वभाव ये जो स्वभाव है ये अयम स्वभाव ये जो अयम स्वभाव अयम शब्द से इसलिए अपरोक्ष दिखाने के लिए अज्ञान अपोक्ष है सर्वपक्षाण अपवाद सूचय ये जितने भी पक्ष थे सृष्टि के बारे में जो भिन्न भिन्न प्रकार से कहा विभूति मनने से आरंभ किया था अन्य पक्ष लिया था अपना ऐश्वर्य ख्यापन के लिए ईश्वर सृष्टि करता एक बात ऐसा था दूसरा बात था स्वप्न या माया के समान सृष्टि ऐसा दूसरा बात था तीसरे ने ईश्वर की इच्छा ही सृष्टि ऐसा बात था चौथा ज्योतिष कहते काल से सृष्टि होती ऐसी ये जो बाद है इनका खंडन करते है सर्व पक्ष हरम अपे पक्षों का अपवाद की सूचना करते हैं आप तक आम पिहा इस बात किसी कहा कार्यकाल तो आप काम आपका उसकी इच्छा क्यों होगी सृष्टि करने की और वो क्यों ये सबके माया इत्यादि क्यों करेगा स्वप्न के के समान क्यों करेगा उसकी क्या जरूरत है इत्यादि कुछ भी नहीं है ठीक है देवस्य परमेश्वर से स्वभाव सृष्टि स्वभाव पक्ष नैसर्गिक माय विनिर्मित सृष्टि मतम सिद्धांत सत्र देना दूषण हो जाते ये सारे मतों का दोष देते हैं मतों में दोष देते हैं दूषण देते हैं मतों का दोष देते हैं क्या बोलकर देवस्वभाव ये पक्ष के द्वारा देवस्या परमेश्वर से देव माना परमेश्वर है कार्य में जो देव सता है परमेश्वर से उस परमेश्वर का स्वभाव सृष्टि माया ही सृष्टि है यही कहना है स्वभाव पक्ष जो स्वभाव पक्ष को लेकर नैसर्गिक माया विनिर्मिता जो नैसर्गिक अनादिश्ध माया के द्वारा रुचि हुई सृष्टि है ये सृष्टि यही मत है अनादि सिद्ध माया है उसके द्वारा रुचि हुई सृष्टि है सृष्टि हो जाती है हमारे हम भी सृष्टि करते हैं कई बार रजु पड़ी हुई है हम सृष्टि क्या करते हैं सर्प की सृष्टि कर देते हैं क्यों होती है किससे होती है सृष्टि अज्ञान से अज्ञान से सृष्टि प्रतिदिन जो भ्रांति होती है सृष्टि सृष्टि है ना होती है सृष्टि है ज्ञान से टुकड़ा होगा हम चांदी की सृष्टि करते नोभ आ जाता है प्रवृत्ति होती है लेने के लिए कोई देखे नहीं सृष्टि कर लेते हैं वो किसे हुआ सीपी के टुकड़ा का अज्ञान वही तो, तो, तो है सृष्टि करने वाला तो देवस्य से ऐसे स्वभाव नित्य कहा देवस्य से परमेश्वर से स्वभाव देव जो परमेश्वर स्वभाव सृष्टि वही स्वभाव सृष्टि है यदि स्वभाव नैसर्गिक माया निर्मिता सृष्टि स्वभाव पक्ष का अंत तो है अनादिश्ध माया है उसी के द्वारा निर्मित सृष्टि है अज्ञान से ही सृष्टि होती है परमात्मा को नहीं करता नारत ते कस्य पापम न चै शुक्र अज्ञान तेन यदि गीता पंचम अध्याय है उसको किसी का पाप पुण्य लेने की जरूरत नहीं है तो कोई कमी नहीं उसके पास ये तो अज्ञान से मोहित होकर के लोग आरोप लगा देते हैं भगवान लेते हैं आते हैं ऐसा बोलते हैं तो, तो के नैसर्गिक माया विमिता मतम सिद्धांत आश्रित सिद्धांत रूप से आश्रय लेकर इस स्वभाव पक्ष का आश्रय लेकर के ये चतुर्थ पाद चतुर्थ पाद के द्वारा दोष देते हैं आप तक आवश्यक आयुकार अच्छा भाष्य भोगार्थम मानी क्रीडार्थमें अन्य सृष्टि मानते हैं कुछ लोग ऐसा मानते हैं भोग के लिए सृष्टि करता है परमात्मा अथवा खेलने के लिए क्रीडा के लिए सृष्टि करता है ऐसा मानते हैं लोग अनु पक्षयो दूषण ये दोनों पक्षों का जो दोष दोष देना है ये दोनों पक्ष कौन भोग के लिए सृष्टि और क्रीडा के लिए सृष्टि ये दोनों पक्षों में दूषण क्या है देव से ऐसे ये तो देवता के स्वभाव है आत्मदेव के स्वभाव है अज्ञान है आत्मा जी देवस से स्वभाव पक्ष में आश्रित इस प्रकार से इस देव को स्वभाव पक्ष को लेकर के सर्वे साम पक्षारण आप से कास्क्रिया अथवा सभी पक्षों का दोष दिया है इस आपकामो से कास्त इस, इसके द्वारा तो चार मत थे पहले के उनको भी दोष दिया है सभी मतों के लिए दोष दिया गया है यह स्थिति है क्योंकि अपना मत तो पहले ही बता दिया है क्या है प्रभव है। यह निश्चय होता है जो भी वस्तु उत्पन्न होते हैं विद्यमान है किस रूप से अधिकरण रूप से विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होती है सर्प उत्पत्ति के पहले रज रूप में विद्यमान है उसी की उत्पत्ति विद्यमान की उत्पत्ति नहीं हो सकता ने कहा बंध्या पुत्रो आगे का दृष्टान्त दिया है बंध्या पुत्रों न तत्व न माया अभा उत्पन्न वही नहीं था विद्यमान वही नहीं विद्यमान अधिष्ठान रूप से विद्यमान सारे संसार में जो भी वस्तु है विद्यमान है किस रूप में अधिष्ठान रूप से अपने रूप से नहीं है ये वेदांत का सिद्धांत है सर्वम खलु ब्रह्म में ऐसे करके माना जाता है ये सिद्धांत है अच्छा भाष्य में कहते हैं नहीं रजवादी नाम अविद्या स्वभाव वितरीकरण सर्पादी आभाषत्व कारण सत्यम भक्त ये देखो अज्ञान के बिना सृष्टि हो नहीं सकती है हमारे सामने दृष्टांत है ये ये बोलते है ये सृष्टि का कारण अज्ञान है परमात्मा कुछ नहीं करता परमात्मा को लेन नहीं है कैसे नहीं रजवादि नाम अविद्या स्वभाव वितरिकरण रजवादी कैसे उस रज्वादि में सर्पादि की जो उत्पत्ति होती है रज्जु को हम सर्प मानते हैं उसमें अविद्या स्वभाव व्यतिरक जो अविद्या रूपी स्वभाव है जो स्वभाव शब्द से आ अविद्या है है किसका अज्ञान रज्जु का अज्ञान। उससे अतिरिक्त अतिरिक्त रूप से सर्पारी आभाष कारण न सक्यम बतूम सर्पादी जो आभाष होता है रज्जु में सर्प का भान हमें होता है उसमें दूसरा कोई कारण नहीं बताया जा सकता क्या है एक ही कारण है रज्जु का अज्ञान ठीक इसी प्रकार इस जब चेतन जगत की सृष्टि में भी उस परमात्मा का जो अभियान है परमात्मा अधिष्ठान है उसका था। था परमात्मा कुछ नहीं करता यही कहना है एक टीका देखें पक्षयोर अनयोर इतिम पक्ष अनय पक्षयो भाष्य में है उसका उल्टा करना चाहते हैं ये दोनों पक्षों का ये लेना चाहते हैं पक्षयोर अनयो दोनों पक्ष है ये दोनों पक्ष कैसा है भोगार्थ पक्ष पक्ष दोनों का खंडन तो एक आपनम सृष्टि एक पक्ष ये जो तो पक्ष क्या है पहला वाला पक्ष एक तरह सभी पक्षों के लिए माने ऐश्वर्य ख्यापन के लिए सृष्टि करता है परमात्मा कहा था ये इसके लिए ईश्वर से ईश्वरत्व परम ईश्वर को अपने ईश्वरत्व की प्रसिद्धि दिखानी है इसके लिए सृष्टि करता है परमात्मा कितना बड़ा आदमी है देखो क्या बनाया लोग प्रशंसा कर दें ऐसा क्या प्रशंसा की कमी है ईश्वर में आप तक काम से का उसके क्या कमी है प्रशंसा आपकी प्रशंसा कर देगा तो पूरा हो जाएगा नहींश्वरत्व तो ख्यापरम सृष्टि एक पक्ष, पक्ष।, पक्ष यह था अपने विभूति प्रसवम अन्दे इत्यादि था ना विभूति माना ऐश्वर्य अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए सृष्टि करता एक है एक पक्ष यह दूसरा पक्ष था स्वप्न स्वरूपा माया स्वरूपा सृष्टि स्वप्न के समान अथवा माया के समान सृष्टि दूसरे पक्ष में कहा था पक्ष दो यह दो पक्ष हो गया ईश्वर से सत्य संकल्प से सृष्टि पक्षांतर तृतीय पक्ष है इच्छा मातरम प्रभो सृष्टि सत्य संकल्प है जो सोचता है जाता है तीसरा पक्ष था और चौथा था, था कालादेव जगत सृष्टि माने ज्योतिष होकर कहना था जगत की सृष्टि काल से होता है ईश्वर से नहीं होता ऐसा ये चतुर्थ पक्ष था ईश्वर ईश्वर तो उदासीन ईश्वर तो उदासीन तो रहता है चुपचाप रहता है काल सृष्टि करता है ऐसा इनका है तिकल्पांतरम तर अब वो जो सृष्टि चलो जैसी तैसी हो गया फिर अन्य विकल्प किसके लिए सृष्टि करना भोग के लिए कि खेलने के लिए क्रीडा के लिए तब तरह विकल्पांतर अन्य भी विकल्प है क्या है भोगार्थम क्रीडार्थम क्रिया सृष्टि की फल का विकल्प सृष्टि का जो प्रयोजन है फल है उसमें भी दो विकल्प है कुछ लोग कहते हैं भोग के लिए कुछ कहते हैं क्रीड़ा के लिए तेसाम एक सर्वेशा एक पक्ष दूषण सभी पक्षों का दूषण दिया है चतुर्थ पाद उत्तम चतुर्थ पाद क्या है आप तक प्रिया। तो आप तक पुरुष है परमात्मा काम है ना विषय आप तई तो विषय अप्राप्त नहीं है सारे विषय प्राप्त हैं उनको ईश्वर को फिर कौन से विषय के लिए इच्छा करके सृष्टि आदि करेंगे क्या कमी है उनको पक्षांतरवाह सर्वेशा इत्यादि का चतुर्भा पक्षांतर पक्षांतर बता दिया सर्वेशा पक्ष आपका भाष्य में कहा था सभी पक्षों का खंडन हो जाता है आप सिका टीका में आगे नो खु आपका परस्य आत्म माया बिना विभूत ख्यापन देव भाई चाहे परमात्मा को अपने ख्यापन करना हो माया के सहारा लिए बिना संभव नहीं है नो खालू आपकाम से जो आप काम है परमात्मा आप है उनको परस्य आत्मा जो परमात्मा है उसको मायाम बिना माया को साथ लिए बिना विभूति ख्यापन हम न उपयोग विभूति ऐश्वर्य ख्यापन करना संभव नहीं क्या प्रकथन है प्रकथन करना दिखाना संभव नहीं है माया को लेकर के हो जाता है हम माया को लेकर हम भी बहुत कुछ बना देते हैं हम सामान्य जीव है फिर भी कर देते हैं रजो पे सर्व बना देते हैं न काटने वाले रजों को काटने वाला जहरीला बना देते हैं हम शक्ति है हमारे पास क्या शक्ति है माया अज्ञान माया ऐसे कर जाता है न स्वप्न माया भी हम सहारूप्य मंत्र स्वप्न माया सृष्टि रिष्ट से कह दे स्वप्न और इसे कोई ना कोई सारूप्य के बिना स्वप्न की सृष्टि नहीं की जा सकती है हमारे यहाँ सारूप्य है किसका है जागृत के सहारूपे ले जा करके सृष्टि हो जाती तो है क्यों उनके यहाँ ऐसा नहीं है स्वप्न स्वतंत्र है जागृत नहीं मानते हैं ये कहा न तो स्वप्न माया स्वप्न और माया के द्वारा भी सृष्टि सारूप मंत्रेणा सारूप के बिना जैसे रज्जु में सर्प की सृष्टि होती है सारूपी दोनों की रज्जु में चांदी की सृष्टि नहीं करते आप सर्प की सादृश्य होना पड़ेगा सारूपे चाहिए अच्छा स्वप्नमा सृष्टि व्यस्तुम न शक्य दे स्वप्नमाया की सृष्टि करना संभव नहीं है अवस्तु रे को तयो तत्शब्द प्रयोग आत् जो अवस्तु होते हैं उनको स्वप्नमाया कहा जाता है तयो बने स्वप्नमाया स्वप्नमाया दोनों को तत्शब्द प्रयोग स्वप्नमाया शब्द प्रयोग तो दोनों अवस्तु होते हैं स्वप्न में अवस्तु है माया उसको सादृश्य किसका देंगे जो अवस्तु में वस्तु दे तो सादृश किसका लाएंगे सादृश्य देने के लिए वस्तु चाहिए रज्जु का सादृश्य रज्जु वस्तु है किंतु तो दोनों अवस्तु है, तो कैसे सादृश्य दो तत्शब का अर्थ है स्वप्न माया शब्द एक न परमानंद स्वभाव से परस्य बिना माया इच्छा संग प्रभु की इच्छा सृष्टि कहते है लोग वो भी संभव न क्यों परमानंद स्वभाव परम आनंद स्वरूप है परमात्मा परम सुख स्वरूप है आनंद स्वरूप है उस परमात्मा का परस बिना माया माया के बिना इच्छा न संरक्ष इच्छा भी नहीं हो सकती माया के बिना निर्विशेष परमात्मा में कोई इच्छा संभव ही नहीं है माया विशिष्ट में होनी है इच्छा भी संभव नहीं है नी तभिक्रियव युक्ता हूं जो अभिक्रिय है परमात्मा स्वभाव विकार से रहित अविक्रिय है विकार दिक, युक्त नहीं ऐसे परमात्मा का इच्छा इच्छादिभावतम न युक्तम स्वतः स्वभाव सो तो अपने स्वरूप से इच्छा आदि स्वरूप नहीं हो सकता इच्छा करने वाला नहीं हो सकता वो माया विशिष्ट होकर के करेगा अपने आप नहीं कर सकता न तो माया मंत्र भोग तैसे उपये भोग करना हो या क्रीड़ा खेलना हो माया के सहारा लिए बिना भोग करना क्रीड़ा करना भी संभव नहीं परमात्मा में कुछ भी नहीं हो सकता तो निर्विशेष में भोग भी नहीं क्रीड़ा भी नहीं तायामयी ता तो, भगवता सृष्टि ये सिद्ध हुआ क्या ये जो सृष्टि है मायामयी है भगवान की मायामयी सृष्टि है माया, है। माया, है। ये माया का विकार है सब माया का परिणाम है सृष्टि सारे भगवान भी नहीं सिद्ध होता है यदम काला प्रसूति भूतान तत्रह कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ज्योतिष ज्योतिष आचार्य कहते काल से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है नैयायिकों को तो एक है जन्यानाम जनक जन्य का काल जगत हम आश्रय मुक्तावरी में लिखा हुआ है जन्य वस्तु जितने भी है उसका जनक काल होता है सबका आश्रय है वो कोई भी आश्रित है काल में कोई भूत में आश्रित रहे कोई वर्तमान में कोई भविष्य में आश्रित होंगे काल में तो आश्रित है ऐसा कहा है तो जो काला प्रसुद्ध तो भूतान कहा था उसके उत्तर में कहते हैं नहीं इत्यादि कहा नहीं रजादी नाम अविद्या स्वभाव सर्पादी आवासों देखो भाई सृष्टि किसे होती है सीधी सीधी हमारा जो प्रत्यक्ष होता है उसे अतिरिक्त तो रूप से एक सृष्टि होना संभव नहीं क्या प्रत्यक्ष होता है जो सर्पाधी हम उत्पन्न करते हैं तो काल से करते हैं या रज्जु के अज्ञान से करते हैं रज्जु के अज्ञान से सृष्टि होती है प्रत्यक्ष चिंता यही कहा नहीं रजवादी नाम अविद्या स्वभाव वित्रिकरण भाष्य नहीं कहा जो रजवादी होते हैं उनका जो सर्पादि रूप से आभाष बनना सर्पादि रूप से होने के लिए स्वभाव वित्रेकरण स्वभाव माने जो अज्ञान है उसे अतिरिक्त रूप से सर्पादि आभाष होते कारण न सक्यम भक्तुम अन्य कारण कोई नहीं बता सकते वहां रज सर्प देखने के लिए कारण एकमात्र मानना पड़ेगा अज्ञान और कुछ नहीं वहां कालादि कारण नहीं हो सकते ठीक ऐसा ठीक देखिये अधिष्ठान भूत रज्जुआदि नाम स्वभाव शब्दित स्वादेव सर्पादि आभासत्व तथा परस्य शक्ति प्रसाद आकाशाद अधिष्ठान भूत रज्जु सर्प में हम रज्जु में सर्प की कल्पना करते हैं तो अधिष्ठान स्वरूपा रज्जु है अधिष्ठान भूत रजिनाम जो अधिष्ठान स्वरूपा है रज्जु है सुक्ति है उद भूमि है इत्यादि वहां अधिष्ठान बनेगे कल्पना के लिए स्वभाव या स्वभाव शब्द से कहा कार्यकार ने स्वभाव कहा देवस्य से स्वभाव स्वभाव शब्द से कहा गया जो स्व अज्ञान अधिष्ठान, अधिष्ठान के अज्ञान स्वशन अधिष्ठान जिसकी कल्पना करनी है उसका अधिष्ठान स्व अज्ञान आदि सर्पादी आवास सप्तम रजु के अज्ञान से सर्पादि आवास होता है सर्प वास्तव है आवास है सर्प जैसा है वो तथा इसी प्रकार ये दृष्टान्त हो गया लौकिक दृष्टान्त हो गया ठीक इसी प्रकार परस्य जो परमात्मा है उसके लिए माया शक्ति पशा जो माया शक्ति है उसी के बल से आकाश आदि आभा सप्तम आकाश आदि उत्पन्न होता है तस्मात वस्मात्त तस आत्मा आकाशुद्ध होता है कहा तो क्या शुद्ध आत्मा से आकाश पैदा होगा नहीं माया विशिष्ट आत्मा से आकाश पैदा होगा या सृष्टि के प्रसंग में आत्मा के प्रसंग आ गए तो वहां पर शबल ब्रह्म ही लेना होगा माया विशिष्ट लेना होगा तो माया शक्तिवशात आकाशाद कहा आत्मा आकाश सम्भुत है तैत है आत्मा से आकाश की उत्पत्ति ही कहा माना आत्मा माना अज्ञान विशिष्ट आत्मा है अज्ञान से हुआ इस काल से श्रुति कभी बोलती नहीं काल से जगत की सृष्टि होती है अज्ञान से होती है इस समित श्रुति प्रमाण है तैत प्रषद प्रमाण है न कि काल से होती है ऐसा न तो काल से भूत कारण तो प्रमाण अभाव जगत के कारण भूतकाल भूतों का कारण भवंधित भूतानी जो होने वाले वो भूतकाल तो जगत के कारण काल होता है इसमें कोई प्रमाण नहीं है अज्ञान कारण बनता है इसमें तो प्रमाण है तैत प्रतिशत कारण है किन्तु काल बनता है कारण ऐसा प्रमाण नहीं ये कहा इस प्रकार ये ष्ठ मंत्र तक का संक्षिप्त विचार हो गया प्रथम मंत्र से लेकर के ष्ठ मंत्र तक का संक्षिप्त विचार हो गया विश्व तेजस प्राग्ञ रूप जो आत्मा उपाधिभूत आत्माओं की चर्चा हो गई तीनों अवस्थाओं की चर्चा हो गई अब चतुर्थ आत्मा जो तुरी आत्मा है निर्विशेष आत्मा जो ज्ञ होता है वेदांत का ध्येय नहीं होता होता है जो आत्मा जिसको जानना है स आत्मा सब विज्ञा आदि कहने वाले मंत्र में नज्ञादि शब्द कहना है उसके लिए भूमिका लिखना चाहते हैं आगे आगे सप्तम मंत्र की भूमिका आया हुए अब तरण देते हैं ठीक है पाद त्रय व्याख्या क्रम प्रसाद प्राप्त चतुर्थ पादम व्याख्यातुम उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति तीनों पादों की व्याख्या कर दी गई विश्व तेजस्व राज जो तीन पाद हैं, उसकी चर्चा हो गई कहा पाद्रय व्याख्याते तीनों पाद की व्याख्या करने पर क्रमवसात अक्रम क्रम है चतुर्थ पाद की क्रमसात प्राप्तम चतुर्थ पाद चतुर्थ पाद प्राप्त है तुर आत्मा की चर्चा प्राप्त है व्याख्यात तो उसको व्याख्यान करने के उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति आगे ग्रंथ की प्रवृत्ति करते हैं और अवतरण के रूप में देना चाहते हैं सप्तम मंत्र का अवतरण भाष्य प्रारंभ करते चतुर्थ पाद क्रम प्राप्त हो में कहा क्रम से प्राप्त हो गया तीन पादों की चर्चा हो गई आत्मा की चार पाद की कथन करना है मान के न तो तीन की चर्चा के पश्चात क्रम से प्राप्त है चतुर्थ पाद वक्त चतुर्था चाहिए मंत्र आ गया भाष्य में कहते हैं शब्द प्रवृत्ति निवृत्त शुनत्व तब्द अना अन्वे, विशेष प्रतिषेधन तुरीय निर्दित, निर्दित कहते हैं देखो शब्द की प्रवृत्ति के निवृत्त नहीं है तुरी आत्मा के लिए शब्द की प्रवृत्ति के निमित्त होते हैं चार या पांच जैसा माना हुआ है जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ी भी है चार पांच होते हैं इनमें से कोई एक होकर के शब्द की प्रवृत्ति के निमित्त हो जाते हैं अयम ब्राह्मण कह देते हैं एक वो को जाति ले को लेकर के ब्राह्मण शब्द का प्रयोग कर दिया गया और जाति निमित्त हो जाती है ब्राह्मण तो जाती जाति गुण अयम कृष्णा अयम शुक्ला इत्यादि बोले काला है कोरा है इत्यादि बोलते हैं गुण को लेकर होता है जो अयम कृष्णा ये शब्द की प्रवृत्ति हो रही है इसके लिए गुण कारण निमित्त बनता है कहीं अयम पाचक बोलते का हैं अथवा ये पूजा का बोलेंगे अयम पूजा का कर, पूजा करे पुजारी है वहां तो क्रिया को लेकर पूजन क्रिया को लेकर के पुजारी कहा जाता है शब्द प्रवृत्ति के निमित्त ये होते हैं क्या संबंध अयम राजपुरुष ये सरकारी व्यक्ति है कहा जाता है तो संबंध है राजा का उसके साथ संबंध है या रूढ़ हो जाता जे जे है जैसे गौ आदि शब्द है रूढ़ कर दिया जाता है अरे गच्छती गो ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे यौगिक अर्थ लेंगे गो शब्द का गच्छती गो जितने चलने वाले हैं सब सबको हो जाएंगे सब सबको हो जाए सब गमेर दो सूत्र गुण आदि सूत्र है गम धातु दो, दो प्रत्यय करके गो बनाया जाता है तो गम धातु का अर्थ चलना होता है कथा अर्थविटो तो प्रत्यय किया है तो बन जाएगा गचती थी गो जो चलने वाले सब को योगी कर्थन लेगा तो काम नहीं चलेगा हम लोग भी गौ में आ जाएंगे उसने तो क्या करते उसको तो रूढ़ कर दिया जाता है एक चौपाया जानवर विशेष में ही इसका प्रयोग होगा जो चलने वाले सबके लिए प्रयोग नहीं हो रूढ़ तो देखो भाई अब इसके किस तरह से ये चतुर्थ पाठ आत्मा की चर्चा करनी है निर्विशेष आत्मा की चर्चा करनी है कि कहा शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यवाद शब्द प्रवृत्ति के जो निमित्त होते हैं चार या पांच जैसा माना है वो निमित्त रही है कोई शब्द की प्रवृत्ति के, के निमित्त नहीं है किसके लिए चतुर्थवाद आत्मा शब्द माने विधिमुख से शब्द को ले जाने के लिए कोई निमित्त नहीं है शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यवाद शब्द प्रवृत्ति के जो निमित्त होते हैं जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ आदि वो नहीं है चतुर्थ पाद में नहीं है आत्मा है बने से शब्द आत्मा चतुर्थ आत्मा है जिसको चार चौथा पाद में मानना है शब्द अनकाशित नहीं होता शब्द का अभिधेय नहीं बनता अविधे बिच्य शब्द वाच्य नहीं है तुरी आत्मा यदि विशेष प्रतिषेध इसलिए विशेष का प्रतिषेध करेंगे अंत है नये प्रज्ञा है न इत्यादि जैसे ऐसा ऐसे प्रतिषेध जागरण आदि अवस्था विशिष्ट आत्मा जो विश्वादी आत्मा का प्रतिषेध के माध्यम से चलेगा क्योंकि तो किसी का परिचय कराने का दो साधन है या तो यह अमूक व्यक्ति है ये विधिमुख से हो जाएगा या ये व्यक्ति को छोड़कर के सबका काम ये नहीं ये नहीं ये नहीं करके सबका निषेध कर सब दिया जाएगा एक चुप हो जाएंगे तो समझ जाएगा व्यक्ति तो यही है लक्षणावृत्ति से समझ लेगा किस व्यक्ति से उसको शक्ति शक्तिवृत्ति नहीं माना जाएगा लक्षणावृत्ति मान जाएगा फिर इसी प्रकार यहाँ पिखाना लक्षणावृत्ति से बताना है चतुर्थ आत्मा को तुर्य आत्मा को बताना निर्विशेष आत्मा को लक्षणावृत्ति से कह जाएगा शक्ति शक्तिवृत्ति से प्रतिपादन करना संभव नहीं सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यवाद कोई भी शब्द जितने भी शब्द हैं असंख्य शब्द है कोई भी शब्द की गति नहीं हो निर्विशेष आत्मा के कोई शब्द बता नहीं सकता इसलिए रहित होने से तस् जो तुरीय आत्मा उसका शब्द विष्णा शब्देयत्व शब्द का अविधेय नहीं बनता वो वाच्य नहीं बनता विशेष विशेष जो आत्मा हुए थे जागता आदि अवतः विशिष्ट आत्मा जो थे जागृत स्वप्न सुशुक्ति आदि विशिष्ट जो आत्मा थे उनका विशेष के द्वारा ही चतुरी यम निर्दती उस तुरीय आत्मा की निर्देश करने की इच्छा रखते हैं कार्य का निर्दित से श्रुति श्रुति निर्दित क्षति श्रुति ऐसा निर्देश करना चाहती है ना अंत प्रग्रम न बहिष्प्रग्रम इत्यादि मंत्रों के व्यावहारिक के रूप से बदलाना चाहिए आगे शून्य है वही जब किसी शब्द की गति नहीं तो फिर शून्य होगा कुछ नहीं है वो ये शंका हो सकती है जब कोई शब्द के द्वारा बोला नहीं जाए वाक्य नहीं बनता हो फिर शून्य होगा वो कुछ नहीं होगा का कार्य करता तत्मा वो शून्य नहीं है विशेष आत्मा विशे, जिसका प्रतिपादन करना है यार सप्तम मंत्र में वो शून्य नहीं है तत्मा शून्य वो शून्य नहीं क्यों मिथ्या विकल्पस्य से निमित्त पत्ति जो भी विकल्प होता खड़ा होता है रज्जु में सर्प खड़ा होता है निमित्त रहित में होता है कि निमित्त सहित में होता है क्या है निमित्त रज्जु रज्जु न हो तो सर्व खड़ा नहीं हो सकता इसी प्रकार वो निर्विशेष आत्मा ना हो तो ये जागरण स्वप्न सुशुक्ति वाले विश्व तेजस प्राग्ञ नहीं हो सकता विकल्प से जो मिथ्या विकल्प जो विश्व तेजस प्राग्ञ तीनों मिथ्या आत्मा है जो मिथ्या विकल्प खड़ा होना है इसका निर्निमित्त तो अनुपति बिना निमित्त का हो नहीं सकता कोई ना कोई निमित्त है उसी निमित्त को बतलाना है तुरी आत्मा के माध्यम से बतलाना है मंत्र प्रज्ञ मादी शब्दों को तो द्वारा कहना है ये दृष्टांत देते हैं नहीं रजत सर्प पुरुष मृग तृष्ण आदि विकल्प सुक्ति का रज्ज स्थान आदि के त्रेकि अवस्तु आस्पराह शक्य कल्प ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है कैसी कल्पना रज, रजत सुक्ति के टुकड़े के बिना रजत की कल्पना नहीं कर सकते ध्यान देना रहता था सर्प रज्जु के बिना सर्प की कल्पना नहीं हो सकती है और पुरुष फूठ यदि न हो तो पुरुष की कल्पना नहीं कर सकते है रात्रि में फूट को पुरुष समझते हैं कल्पना करते हैं और मृग कृष्ण का मरुभूमि यदि न हो रेत न हो चमकीला रेत न हो सूर्य का किरण न हो तो जल की कल्पना नहीं कर सकते मृग कृष्ण का अभी और भी सारे विकल्प तो और भी सारे विकल्प है ये तो दृष्टांत के लिए दो चार कह दिया रजत सर्प पुरुषा, मृग दृष्टान चार दृष्टान बताया जाए सिकाल ये सब कैसे उसका अधिष्ठान के बिना हो नहीं सकता तक कल्पना नहीं कर करते कोई नहीं कोई होगा कल्पना की क्या है अधिष्ठान सुक्ति का रज्जु स्थान आदि के गो जो सुक्ति का रजत का अधिष्ठान सुक्ति का है सुक्ति के टुकड़ा है और सर्प का है रज्जु और पुरुष का थाणु है और मृग का जो बोलते हैं उसका उसर भूमि है इत्यादि वितर अवस्तुष आस्पदा नशक कल्पना किसी निराश्रय होकर के कल्पना हो गए ऐसी कल्पना नहीं कर सकते निराश्रय है नहीं आश्रय है उनका सबका है हाँ। मरूभूमि हो तो जल तो की कल्पना करेंगे रज्जु हो तो सर्प की कल्पना होगी सुप्र के टुकड़ा हो तो चांदी की कल्पना होगी ठूठ पड़ा हो तो पुरुष की कल्पना हो सकती है निरास्पद नहीं होते बिना आश्रय की कल्पना नहीं होती है तो ये जो विश्व तेजस प्राज्ञा आत्मा है हाँ ये जो विशिष्ट भोग चल रहे हैं इनके आश्रय रूप से शुद्ध आत्मा की सिद्धि हो जाएगी विशेष आत्मा की सिद्धि होगी इसलिए नंद प्रतिमा जी मंत्रालय आने वाला है ये रहे है, रहे ठीक है देखे नानो पाद त्रय वुखे नतुर्थ पादो की व्याख्या निषेध मुखे न्याख्या महाराज जैसे तीन का व्याख्या व्याख्या किया किया आपने अवस्था अवस्था ंग प्रथम इत्यादि करके कहा स्थान स्थान इत्यादि करके है सब मुखा प्रथमा विश्व तेजस प्राग्ञ जैसे विधिमुख से चर्चा की है आपने बताया है उसी प्रकार से व्याख्या कीजिए आप तुर्य क्षमता है नो पाद त्रय बध जैसे तीनों पादों का विधिमुक्ष से कथन किया है विधिमुख उसी प्रकार चतुर्थ पाद व्याख्या है चतुर्थ पाद की व्याख्या भी उसी प्रकार विधिमुख कीजिए निषेध मुख से क्यों नगम न बहिष प्रक्रम नुवा क्या है न प्रज्ञान इत्यादि क्या है निषेध मुख से क्यों था निषेध मुखे व्याख्या मुख से क्यों व्याख्या की जाती है इसके उत्तर में कहा सर्व कहा सर्व सर्वश प्रवृत्ति निमित्त सुन जो चतुर्थ है ना कोई भी शब्द की गति नहीं है शब्द उसको प्रकाश नहीं कर सकता ये बात निवर्तनते मनसा सो ऐसा है जहां जाने पर शब्द उस विषय को घेर नहीं सकता है शब्द को जान माने विषय को घेरना है उसने घाटा शब्द उच्चारण है तो घर पर घेर लेता है वो उतने क्या ज्ञान कराता है वो परिच्छेदक होता है शब्द अपने विषयों का वो नहीं हो सकता चतुर्था ऐसा है, सर्व सब, है, है। थी कहा सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्य जतुरी ऐसा है शब्द अनुभेद इत्यादि कहा ठीक है सर्वाणी शब्द प्रवृत्तियों निमित्ता जितने भी निमित्त होते शब्द प्रवृत्ति में जाति गुण क्रिया संबंध और रूढ़ ये पांच निमित्त बनते हैं ये टीका में कहते हैं सर्वाणी शब्द प्रवृत्तियों निमित्ता जितने भी शब्द के प्रवृत्ति में निमित्त होते हैं निमित्त के बिना शब्द के प्रवृत्ति नहीं कर सकते जाति को लेकर के हम प्रयोग करते हैं तो ब्राह्मण आदि बोलते हैं जाति को लेकर ब्राह्मण शब्द की प्रवृत्ति होगी वहां इत्यादि ष्ठी गुणादि जैसे षठी को संबंधी ष्टी दिख रिया वह संबंध है संबंध है आदि, गुण है क्रिया है जाती है रूढ़ है इत्यादि तय शून्यवाद यह सभी निमित्तों से रहित है वो न कोई जाति है ब्राह्मणत्व आदि जाति है उसमें न कोई काला बोरा गुण है उसमें निर्विशेष आत्मा है वो चतुरी आत्मा न किसी का साथ संबंध है असंग ही अयम पुरुष असंगो नहीं सज्जते संबंध भी नहीं है ऐसा है क्रिया भी नहीं निष्क्रिय है निर्गुण निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम उसकी तो ऐसे अर्थ करते हैं निष्क्रिय है इसलिए शब्द प्रवृत्ति के जितने निमित्त होते हैं वो सबसे रहित है शून्य है अभाव होने से विशेष रूप से ही उसकी व्याख्या करना होगा ये कहना चाहते ठीक है सर्वानी शब्द प्रवृत्तों और निमित्ता जितने भी निमित्त हैं षष्ठी गुणादि जो षी मानी संबंधा और गुणादि जितने भी हैं तय प्राप्त उनसे उनसे रहित होने से शब्द प्रवृत्ति के से नहीं होने इसे आएगा शब्द प्रवृत्ति के कोई निमित्त होता है तो बाच्यत्व आ जाता है अविधेयत्व आ जाता तुरंत बाच्यत्व बाच्यत्व होना संभव नहीं है शक्ति वृत्ति से वहां बतलाना अभिष्ट नहीं है संभव नहीं है निषेध द्वारा ही द्वारा निर्देश है इसलिए निषेध के माध्यम से ही उसका निर्देश करना चाहते है इतर व्यावृत्ति के माध्यम से परिचय कराना ये भी नहीं वो भी नहीं वो भी नहीं सबका निषेध करने पर निषेध के अवधिभूत जो बचेगा वो वो आत्मा है करके समझ जाएगा लक्षण आवृत्ति जानना है टिप्पणी ष्ठी माने संबंध टिप्पणी कारण्ठी कारण संबंध लेना कहा निर्देश संभव उसका निर्देश संभव यही है इतर व्यावृत्ति के माध्यम से उसका निर्देश करना संभव है ये ये आत्मा है चतुर्था आत्मा यह बतलाना संभव नहीं है क्यों शब्द प्रवृत्ति के निमित्त नहीं उसका बताया टीका मैं आगे साक्षात बाच्यत्व तो। भाव दर्दि क्षति साक्षात बाच्यत्व का अभाव है उसमें यह दिखाने के लिए बाच्यत्व हो नहीं सकता इसको द्योतित करने के लिए निर्दिदिक क्षति भाष्य करने का निर्देश करने की इच्छा करते हैं निर्देश करना चाहते हैं श्रुति चाहती है करने का निर्देश करना चाहती है इतर व्यावृति माध्यम से श्रुति ऐसा इसलिए भाष्यकार ने निर्दिधि क्षति शब्द का, का प्रयोग किया है कहा तीन की टिप्पणी अच्छा दो भी द्वारा आएगा देखो निषेध कैसा कर रहा है प्रसक्त प्रतिषेधे न शिष्टावबोधे बातच्य अनुपयोगाथ ये जान रहा है निषेध द्वारा कैसा करना है प्रसत तो जो जो प्राप्ति थे उनका निषेध कर देना विश्व तय जस्ाज्ञा प्राप्त है इनको निषेध करना यह नहीं, नहीं, नहीं ये नहीं जितने प्राप्ति वाले को निषेध कर देना और एक बच जाएगा उसके बारे में मौन हो जाना हाँ, समझ जाएगा व्यक्ति वही जाए। यही निषेध प्रक्रिया यह है ना ये प्रसाद प्रत्येक देना जो प्रसक्त है विश्व तेजस प्राज्ञादी रूप से आत्मा की प्रसक्ति थी उसका निषेध करके न अंत प्रज्ञ न बहिस्प्रज्ञा यही तो वो तेजस नहीं है अंत के द्वारा बहिस्प्रज्ञा के द्वारा जागृत विश्व नहीं है इत्यादि निषेध करना है स्मृति ने न प्रज्ञान घन करके सुशुक्ति का निषेध कर देना है यही तो होना प्रसक्त निषेध है ना जो जो प्रसक्त थे बाइस प्रज्ञा तो प्रसक्त है अंत प्रज्ञा तो प्रसक्त है और प्रज्ञान घनत्व तो प्रसक्त है बहुत का सारे प्रसक्त हैं, सबका निषेध करेगी सुधि निषेध है ना शिष्टावध जो बचा हुआ ज्ञान होने बचा हुआ क्या रहेगा उसका ज्ञान होना है जो जो प्राप्ति है उसका निषेध करने पर कोई एक बचा हुआ होता है उसके ज्ञान में बाच्यत्व उसमें बाच्यत्व आ नहीं सकता विधि मुख से वहां शक्ति वृत्ति से काम नहीं कर सकता इसलिए बातच्यप तो नहीं हो सकता है साक्षात बाच्य में कहा विधि मुखे ना इतिहाद साक्षात विधि मुख से बाचित नहीं हो सकता है निषेध मुख से ही उसके तात्पर्य बताया जा सकता है लक्षणावृत्ति से ही उसको निर्देश किया जा सकता है विधि मुख से नहीं शक्ति वृत्ति से नहीं एक ठीक टीका में आगे यदि चतुर्थम विधि मुखे न सक्यम तरी शून्य में तथा तेधे नश्य मनत्वादापि नास्ती अर्थवती है पूर्वादी शंका करता है महाराज यदि चतुर्था आत्मा है तो तुरी आत्मा जिसकी चर्चा होने करने जा रहे हैं आप वह है ही नहीं तत्व यदि चतुर्थम विधि मुखे न यदि विधि मुख रूप से शब्द के प्रवृत्ति लगा करके जिसका निर्देश करना संभव नहीं है विधि मुख से निर्देश करना यदि संभव नहीं है तो तरी तब तो शून्य में बताता आपत्ति तब तो जो तो चतुर्थ ब्रह्म जो तक चतुर्थ होगा जो निर्विशेष ब्रह्म शून्य हो कुछ नहीं है जीरो कुछ नहीं ऐसा प्राप्त हो जाएगा आपत्ति तो ऐसी आपत्ति आएगी अगर विधि मुख से प्रयोग नहीं हो सकता है तो शून्य हो जाएगा कुछ नहीं है यह आपत्ति आएगी तेधा क्यों शून्य क्यों होगा उसको निषेध से, से बतलाना है प्रक्रम, प्रक्रम, प्रज्ञ प्रक्रम, इत्यादि बोल के निषेध रूप से बतलाना है कथन करना है तो वस्तु तो होता ही नहीं, कौन बचेगा यही संतान तथा विध नास्ती अर्थवत्त तो। वस्तु इस प्रकार से जो निषेध मुख से जो बतलाया जाता है इस प्रकार के वस्तु तो कोई प्रयोजनशाली नहीं होता न अर्थवत वस्तु तो। प्रयोजनशाली नहीं होता ऐसा वस्तु निषेध मुख से ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं नहीं नहीं नहीं बहुत तो सुनने हो गया कुछ नहीं पता सुन्य हो गया कितना नकार लगाएंगे लगाएगी पता नहीं न, मंत्र जब आएगा पता नकार ही नकार से बतलाना है ऐसा है तु आद और वेदांत का सर्वस्व है ये इस मंत्र को ठीक से समझना चाहिए वेदांत विभासी ठीक आदि की बात टिप्पणियां चार पांच की चार तन निषेधे ना इत्यत्रे उत्तम प्रथम दिया है ना उसमें तस्य निषेधन ऐसा देख... लिखते तो अच्छा पाठ होगा उसका निषेध के द्वारा कथन करने से वस्तु में यह कहना सही होता ना यथास्थ रखते तन निषेधन समस्त पद करके रखा हुआ है तो जैसा सुनाई पड़ा है तन निषेधन तो भाव रूप धर्म निषेधे नावरूप धर्म का निषेध कर दिया जाता है जिसने अंत तो नहीं बहिष्ठ तो नहीं उभत् प्रज्ञा तो नहीं प्रज्ञान घर नहीं अप्रज्ञा नहीं प्रज्ञान भी नहीं प्रज्ञ भी नहींक्षण नहीं, नहीं। है अचिंत्य धर्म तो का निषेध करते हैं वहां इस रूप से जिसका निर्देश होता है वो वस्तु अर्थशाली नहीं होता प्रयोजनशाली नहीं होता ये पूर्वानी की शंका है अर्थवत्त पांच अर्थवत्त मैंने प्रयोजनव जन वाला नहीं होगा यह शंका करता है शून्यम एवं तरी तत् तब तो महाराज शून्य हो जाएगा वो कुछ नहीं बचेगा सबका निषेध कर देंगे तो क्या बचेगा कुछ नहीं ठीक है तुरय से शून्यत्म अनुवात्म सक्यूतम तुरीय आत्मा को अनुमान से शून्यत्व की सिद्धि करना संभव नहीं है सिद्धांत अनुमान तुमने सत्य अनुमान करना संभव नहीं है तुरी आत्मा नहीं है करके अनुमान से सिद्ध करना संभव नहीं क्यों अनुमान होता है अनुमान तुर्य से सत्य सिद्ध उत्तर उत्तर देते हैं तूर्य की सत्ता अस्तित्व सिद्ध हो तो जाता अनुमान से सिद्ध हो जाता है विमतम क्यों विवादास्पद जगत है कोई कह रहे सत्य कोई कह रहे असत वेदांति वो पूछेंगे तो क्या मानेंगे असत और द्वैतवादी वो कहेंगे सत विवादास्पद है जगत इसको पक्ष बना देगा विमतम जब विवादास्पद जगत है सत अधिष्ठान सत अधिष्ठान सत सत अधिष्ठान बहुत समाज सत अधिष्ठान वाला है जब विवादास्पद जगत होता है वो सत अधिष्ठान वाला है इसका अधिष्ठान सत है एक कल के तत्वात्थ क्यों ये जो विवादास्पद कल्पित है कल्पित होने से ये हेतु है ये यल्पितत्व तत्र तत्र सत अधिष्ठान ऐसे व्याप्ति बनेगी कहा देखा है रज्जु सर्पादि में देखा है रज्जु में सर्वकल्पित है कि नहीं कल्पितत्व तो है उसमें और वो अधिष्ठान क्या है रज्जु है सर्प कल्पना काल में रज्जु सत है व्यावहारिक सत्य है तथापि उस प्रकार के जो रजताधिपत उस प्रकार के जो सद अधिष्ठान वाला रजताधिपत है कल, कल्पित रजता सत अधिष्ठान वाला रज अधान वाला है ठीक इस प्रकार जो विवादास्पद जगत है यह भी सत अधिष्ठान वाला है जो इसका अधिष्ठान जो सत है ना वही तो निर्विशेष आत्मा है उसी में तो कल्पना सारी है सारी जगत निर्विशेष आत्मा में यदि अनुमानात ऐसे अनुमान से तुरीय से सत्व सिद्धेश तूर्य की सप्त सिद्धि हो जाती है तूर्य आत्मा की अस्तित्व सिद्ध हो जाती है ये उत्तर माह ऐसे उत्तर देते तत्म शून्य की संभव नहीं कहा भाष्य में कहा था ना शून्य पूर्वादी ने कहा था जब शब्द करते नहीं हो नहीं सकता दृष्टांतम दृष्टान दृष्टांत दिखाते हैं नी इत्यादि सुन नहीं है क्यों नहीं ही रजत सर्प पुरुष मृगतृष्ट काल्प शुक्ति का, का रज्ज स्थान उपसरादि व्यतिरेक अवस्थास्पदा शक्य कल भाष्य में यह रजत सर्व पुरुष है मृग तृष्ण का इत्यादि जितने भी हैं ये जो विकल्प हैं सारे कल्पित पदार्थ है सुक्ति आदि जो अधिष्ठान के बिना हो नहीं सकते है सुक्ति का रज्जु स्थान आदि व्यतिरिक अतिरिक्त रूप से अवस्तास्पद नहीं है वो वस्तु में आस्पद है आश्रित है किसी न किसी वस्तु में आश्रित है सर्प रज्जु में रजत आश्रित है सुक्ति में और मरुभूमि का जल आश्रित मरुभूमि में है और पुरुष आश्रित है थानो में सदस्त में आश्रित है सब असत में आश्रित है ये भी कोई ना कोई सत्य आश्रित है जो साथ है वही निर्वेशन करना है ठीक है रजत आदि नाम सद अनुद्ध बुद्धि बोधत्ता रजतम अस्थि बोलते हैं उसका जब सुक्ति में रजत दिखाई देता है रजतम अस्थि वो जो अस्थि है वो जो किसके है रजत की नहीं सुप्ति की अस्तित्व तो रजत में दिख रहा है अधिष्ठान का धर्म है वह दिख रहा है रजत आदि नाम जो कल्पित रजत होते हैं रज रज रजत हो सर्प हो जल हो इत्यादि पुरुष इत्यादि में सब अनुवित्त बुद्धिवार सब बुद्धि के माध्यम से ही बोधित होता है रजतम अस्थि ऐसा बोलते हैं उस काल में ब्रह्म काल में तो अस्तित्व तो उसका नहीं है अधिष्ठान का है इसलिए अवस्थास्पदक तो अविगा अवस्तु में आश्रित होते हैं कह नहीं सकते सद्बुद्धि वहां अनुब्ध हो रही है वो सदबुद्धि किसी अधिष्ठान का है इसलिए वो अधिष्ठान में आश्रित है रद, कल्पित रजता आदि जब अधिष्ठान आश्रित होते हैं ये जगत भी कल्पित है तो, अधिष्ठान में आश्रित है वही तो सत्य उसका निर्वचन नाम तो प्रतिमादि के द्वारा ये होगा कहा ठीक है तदव यह जो होगा दृष्टांत हो गया जैसे रजतादि भी सदबुद्धि के द्वारा अनुमोदित तो होता है वो अधिष्ठान का है ठीक इसी प्रकार तत्व प्राणादि विकल्प जो तो प्राणादि जगत है प्राणादि जितने भी विकल्प खड़े हैं जगत है यह भी अभी न अवस्तुआस्पद सिद्धती अवस्तुआस्पद सिद्ध ये भी नहीं हो सकते वस्तु में आश्रित है कौन वस्तु और निर्विशेष वस्तु में आश्रित है ये सिद्ध होता है जिस निर्विशेष में आश्रित होते उसी के आगे व्याख्या कर ले इसकी व्याख्या करनी है ठीका मैं आगे यदि अधिष्ठानत्म तुर्य से ही बाच्यत्व अधिष्ठान घटाधिपति प्रक्रम भंग सी चौधरी थी पूर्ववादि शंका करता है महाराज यदि आपने जगत कल्पना के अधिष्ठान मान लिया किन्तु जहां जहां अधिष्ठानत्व होता है वहां वहां बाच्यत्व रहता है ध्यान देना आप इस बात को फिर वहां बाच्यत्व आ जाएगा से अर्थ करनी से नहीं होना चाहिए यदि अधिष्ठानत्म तुरीस तूर्य को आपने इष्ट मान लिया क्या इष्ट माना अधिष्ठान जब कल्पना अधिष्ठान अधाना उसमें अधिष्ठान धर्म मान लिया आपने तुरीय मान्य बाच्य अधिष्ठान तुरी अनुमान होगा अधिष्ठानत्म से ये अधिष्ठान तत्र तत्र तो यथा रजू रजु अधिष्ठान होती है सर्प की बाच्यत्व भी है उसमें यदि अधिष्ठानत्म तूर्य श्रेष्ठ यदि तूर्य को अधिष्ठान सिद्ध करना चाहते हैं और जल कल्पना की अधिष्ठान सिद्ध करना चाहते हैं स्थिति में तभी तब तो बाच्यत्व बाच्यत्व आ जाएगा उसमें क्यों अधिष्ठान अधिष्ठान होने से घटाधिपत जैसे घट है घट अधिष्ठान है किसका जल का अधिष्ठान है जल रखा जाता है उसमें जल का आधार है वो भूतल होता है घट का अधिष्ठान किन्तु घट भी अधिष्ठान होता है किसका उसमें जो वस्तु रखेंगे आप जल रखेगा आधार है वो अधिष्ठान तो तो अधिष्ठान जो होता है घट वो बाच्य है कि अवाच्य है घट शब्द के द्वारा कहा जाता है? है इसी प्रकार हो जाए यदि प्रक्रम भंग जलाना से आप प्रकरण चलाना नानक के द्वारा निषेध रूप कहना है वो प्रक्रम का भंग हो जाएगा वाच्य तो आ जाएगा ये शंका ये चौदह ऐसा प्रश्न करता है शंका करता है एवं प्राणादी विकद्वाद तुर्यवाच्य प्रतिषेध प्रत्यायत्व उदक उदक आधारादिवघादे ये पूर्वादी ये शंका करता है जब ऐसी स्थिति अधिष्ठानत् तो दिखाया आपने जगत कल्पना का अधिष्ठान है ये कहा अधिष्ठान होने पर क्या और प्राणादि सर्व विकल्प यही अधिष्ठान तो प्राणादि संपूर्ण विकल्पों का मान लिया अधिष्ठान मान लिया तब तो तूर्य अधान बाच्य होता है जैसे घट में देखा है घट अधिष्ठान होता है जल का जल रखा जाता है उसमें और घट शब्द बनता है तो तूर्य भी आ जाएगा बाच्य तो माना शक्तिवृत्ति से ज्ञान होने लग जाएगा यदि न प्रतिषेध प्रत्यायत्वम फिर प्रतिषेध के द्वारा नांत नात प्रम नहिष ना प्रज्ञा इत्यादि प्रतिषेध के द्वारा ज्ञान कराना इष्ट नहीं होगा उदक आधार आदि घटा जैसे जल का आधार होता है घट तो उसके शक्तिवृत्ति से बोला जाता है लक्षणा पृथ्वी निषेध मुख से बोला जाता है घट गोजी शक्तिवृत्ति घट शब्द से बोला जाता है जैसे उदक का आधार जल का आधार घटादे होते हैं उसमें वाच्य तो है अधिष्ठान जो होगा वाच्य है जब का आधार घट बाच्य होता है तो जगत का आधार जो कल्पना का आधार है वो ब्रह्म तो उसमें बच्चे तो आ जाएगा ये दोष आएगा ये के इसकी उत्तर इसका उत्तर आगे देंगे समय हो गया भद्रम oh, कर ओ मिश्रा